जो सुपुष्ट भाव है उस तो सुपुष्ट भाव का जहां परिपूर्ण रूप से प्रकाशन हो श्याम सुंदर भी सुपुष्ट होकर विराजमान है भाव से युक्त श्री प्रिया भी भाव से युक्त होकर के विराजमान सकीरण भी विराजमान है और जहां चारों ओर पर होकर के उनमें विभिन्न चेष्टाएं हो रही हैं, तो न केवल सिद्धांत न केवल चेष्टा बल्कि जहां जो भाव जो भाव विशेष है उस भाव विशेष का परिपूर्ण रूप से जहां प्रकाशन हो उसका नाम रास है तो सुरास मधुर उत्सव उस रास रूपी मधुर उत्सव में किम वेशवामनी आप मुझे प्रवेश कराएं स्वामी के आदेश के बिना इस रास लीला में किसी दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता है द्वारा संक्षिप्त में विचित्र बर भूषण उज्ज्वल दुकूल सतकंच हे श्री किशोरी जो आप विचित्र सुंदर आभूषणों को धारण कर रही हैं, उज्ज्वल चमकीले जो दुकूल हैं, वस्त्र उनको धारण कर रही हैं, सुंदर कंच धारण किए हुए हैं और सखीगण भी आपके समान ही श्रृंगार धारण करके विराजमान हैं, सखी गुण उनके द्वारा सखियों के द्वारा सुंदर वस्त्र आभूषण कंचुक इनके द्वारा आपको सजाया गया है और तलक तलक गंध गंध माला इनसे भी आपको सजाया गया है स्वयं आप जितनी भी कलाए हैं उनमें परम पारंगत होकर के विराजमान हैं सभी ललित कलाओं में परम पारंगत होकर के विराजमान हैं है शिराधिके कब आप सुंदर रासरूपी मधुर उत्सव में मुझे प्रवेश कराएंगे ऐसी मुझे कृपा करें अब ये कदा में कृपा जो है वो कृपा मुख्य तत्व है लोभ अनुगत्य कृपा कृपा के दो रूप हैं किम और कदा कृपा का विस्तार किम और कदा के रूप में प्राप्त हो रहा है कदा सुमन किंकणी बलै नूपर प्रुल्लस महामधुर विलास मंडलास रासोत्सव अप्रणय भुज गृहत कंठ्यो वृज रसेश्वरी चरण लक्ष्मी अब अभी प्रार्थना कर रहे हैं कदा सुमणि किंकडी हे श्री किशोरी जी आपको कव में सुंदर मणि की किंकणी माने धनी धारण कराऊंगी आ श्री किशोरी जी की बड़ी सुंदर क्षीर्ण कटी और उस क्षीर्ण कटी के ऊपर कब में सुंदर कि जो है उस कौधनी को जो कि मणि से हीरा से युक्त है ऐसी को धारण कराऊंगी और उस कौधनी के ही एक छोर को कहीं आपके जो लहंगा है उस लहंगा में नीवी में बांध कर के उसके एक जो झालर हैं वो झालर अपूर्व रूप से लटकती हुई विराजमान है ऐसी सुमणि किंकड़ी मणि की किंकड़ियों को धारण कराऊंगी किंकड़ी माने कोधनी तो निवी और निमी के ऊपर किंकड़ी इनको मैं धारण करूंगी निमी कमर के ऊपर की पट्टी है और जो कौधनी है उसमें नीचे लहर वो विराजमान है झोका विराजमान है वलय नूपुर सुंदर मणि के ही वलय आपको धारण कराऊंगी वलय माने कंकर करूरा चूड़ी तो मणि की चूड़ी और मणि के ही नूपुर प्रोलसक नूपुर सुशोभित हो रहे हैं तो जहां मणि के नूपुर अपूर रूप से सुशोभित हो रहे हैं उनका मैं कब दर्शन कराऊंगी महामधुर मंडला विलास बिलास सवे मधुर मंडल जो है वो मंडल भी विराजमान है मंडलबद्ध होकर के आप नृत्य कर रही हैं रास में जो हीरा के श्वेत जो आभूषण हैं वे विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं हीरा में और जो हरे पीले लीले नीले लाल वो आभूषण अच्छे नहीं लगे वहां पे तो सफेद आभूषण ही सफेद वस्त्र सफेद आभूषण वो रास में अत्यंत शोभा को प्राप्त हो इसलिए सुमर किंकी वाले नूपुर ये सब हीरा के शिशु शिशोभित हैं जिसे शरद काल में शरद कालीन चंद्रमा आप चांदनी में वे और भी ज्यादा चमक रही हैं महामधुर मंडला और सखी वे भी वैसे ही आभूषणों को धारण करके विराजमान है अद्भुत बिलास रासोत्सवी ऐसे अद्भुत रासोत्सव का बिलास जहां चल रहा है रासो सबका अपूर्व जो बिलास है वो जहां अपूर्व से चल रहा है बिलास माने हृदय में निज अंग समर्पित करके भी श्री प्रिया जी की या लाल जी की सेवा करना जहां अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करके भी प्रिया लाल की सेवा की जाए वही भाव विराजमान है निज सुख का स्पर्श है ही नहीं काम का तो वहां स्पर्श है नहीं केवल सेवा की भावना ही है तो शिव जी संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके शाम सुंदर को सुख प्रदान कर रही हैं और शाम सुंदर अपने आप को समर्पित करके शिवप्रिया को सुख प्रदान कर रहे हैं ऐसे अद्भुत विलास रूपी जो रासोत्सव है उस रासोत्सव में हे श्री किशोरी जू क आपका दर्शन करूंगी अप्रणो बृहद भुज गृहित श्री श्याम सुंदर ने अपप्रणना यद्यप वे आपसे प्रीति करते हैं पंत केवल मन से प्रीति करने से काम नहीं होगा वहां पर बृहद भुज गृहित कंठ्या अपनी लंबी भुजाओं से आपके कंठ को ग्रहण करते हुए श्री श्याम विराजमान हैं तो अनुभव के द्वारा जो प्रेम है वह प्रेम अनुभव मान चेष्टा चेष्टाओं के माध्यम से वह प्रेम कहीं सामने प्रकट होता है तो बृहद भुज उनके द्वारा गृहित कंठया श्री प्रिया के कंठ को ग्रहण करके श्री श्याम विराजमान हैं ऐसी वयम परम निज रसेश्वरी चरण लक्ष्मी वीक्षमा यदि श्याम नृत्य की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कवि सखी के कहने पर राधानी के कहने पर श्री श्याम सुंदर सखीगणों के भी कंठ को ग्रहण करते हैं तो ग्रीत कंठो वयम हम सखीगण भी यदि आपके द्वारा कंठ को ग्रहण किया जा रहा है तो आपके कंठ के ग्रहण करने में हमको सुख की प्राप्ति नहीं है शर्य की बात है श्याम सुंदर साक्षात सखियों के कंठ को ग्रहण कर रहे हैं सखिया इसके लिए अनुमति प्रदान कर रही हैं क्योंकि रास के समग्रता स्थापित करनी है रास तभी संभव होगा जबकि नटे गीत कंठी नाम अन्यो नातकर्षण जब गलबैया देकर के नायक विराजमान होगा और सखियां हाथ पकड़ करके श्रृंखला बनाएंगे तो केवल नृत्य की सांगता सिद्ध करने के लिए प्रिया जी चाह रही हैं कि हल्दीश नामक नृत्य संपादित हो उस हल्दीश नामक नृत्य की सांगता सिद्ध करने के लिए सखीगण श्याम सुंदर के स्पर्श को स्वीकार कर रहे हैं उनकी इच्छा नहीं है उनके अपने अभिलाषा नहीं है और उससे अपना सुख भी नहीं ले रही है उस नृत्य के माध्यम से वे अपनी सखी को ही सुख देना चाह रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है ये यही पॉइंट की बात है मुख्य बात है कि यद्यपि महाराष्ट्र के समय सब सखीरणों के साथ में भी श्याम सुंदर का नृत्य है और सखियों के अंगों का स्पर्श भी श्याम सुंदर कर रहे हैं परंतु तो सखीरण यह श्याम सुंदर के साथ में मिलन अपने सुख के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि श्री किशोरी जी की जो इच्छा थी कि प्यारे मैं तुम्हारी उस नृत्य माधुरी का दर्शन करना चाहती हूं जिसमें तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो और मेरी सखियों के साथ में भी गलमैया देकर के नृत्य कर रहे हो उस माधुरी का मैं नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूं प्रिया की इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही श्री प्रिया सखीगण श्याम सुंदर के स्पर्श को स्वीकार करती हैं और रास में नृत्य कर रही हैं क्योंकि समूह नृत्य जब तक नहीं होगा तब तक, तक रास की सिद्धि नहीं होगी तो प्रिया के रास की सिद्धि की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए श्री श्याम सुंदर आप उस समय कंठ ग्रहण करके विराजमान हैं तो बृहद भुज गृहित कंठ बृहद भुज जो है अपनी लंबी भुजा उनके द्वारा कंठ ग्रहण करके श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं परम निज रसेश्वरी चरण लक्ष्मी मे श्री निज रसेश्वरी श्री राधिका उनके चरणों के चिन्हों का मैं कब दर्शन करूंगी तो ग्रहण कर रखा है श्याम सुंदर के श्री हस्त को अपने कंठ में पंत सखी की प्रवृत्ति कहां है श्री राधिका के चरणों में लगी हुई है तो मंडल में मध्य में शंकु में केंद्र में जो श्री युगल सरकार विराजमान है उन युगल सरकार में अपनी सखी श्री राधिका के चरणों को देख रही हैं। यद्यपि श्री श्यामचंद्र ने इनके गले में गलइया डाल रखी हैं, परंतु उसका अनुसंधान नहीं है और ध्यान है श्री राधिका दास में तो कृष्ण मिलन के समय भी जिनको मिलन की अनुभूति में आसक्ति नहीं है इनकी आसक्ति है एकमात्र चरणों के दास में और स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका विचार नहीं है स्पर्श इस इसलिए कर रही हैं नृत्य इसलिए कर रही हैं क्योंकि नृत्य की सांगता सिद्ध करनी है एक विशेष प्रकार का नृत्य जो समूह नृत्य है उसको सिद्ध करना है इसलिए ये वहां पर साता सिद्ध करने के लिए श्याम सुंदर के कंठ को ग्रहण कर रही हैं अन्यथा उसमें इनकी रुचि नहीं है तो अप्रणय प्रणयी श्री श्याम सुंदर उनके बृहद भुज गृहित कंठ उनकी बृहद भुजा उनसे इन्होंने कंठ को ग्रहण कर कर लिया है ऐसी हम सखी दासी गण भी परम निज रसेश्वरी चरण लक्ष्मण परम माने स्पर्श सुख है उसमें दृष्टि नहीं है परम सुख कहाँ है आसक्ति कहा है श्री राधिका के चरण का वाह क्या एकदम स्पष्ट कर दिया ये कहीं संभव है ऐसा कहीं दूसरे के संबंध नहीं दूसरे के श्याम सुंदर का दर्शन करके कहीं अपने सुख की कामना आ गई श्याम सुंदर का हम उपयोग करें या अपने श्रीअंग के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करें ये का भाव आ गया तो रस न्यून हो गया इसलिए वहां पर कभी भी नाय भाव गोपी भाव है नहीं इसलिए जो रस का दिव्य स्वरूप वर्णन किया गया उस दिव्य स्वरूप के वर्णन में ये कहा गया कि उसमें बकुला बीज बकुला नहीं है बीज बकुला रहित बोला मनोहन लाल की बीज बकुल रहित जो प्रेम है उस प्रेम को प्रकट किया गया जैसे फल में कहीं गुठली होती है फल में कुछ छिलका होता है उसका त्याग होता है ऐसे ही निज सुख की कामना वह तो हो गई गुठली छिलका और श्री किशोरी जी की इच्छा को पूरा करना प्रिया लाल को मिलन सुख प्रदान करना उनकी इच्छा यदि इस समय कहीं समूह नृत्य की है तो समूह नृत्य की उनकी इच्छा को सांगता प्रदान करना इसके लिए श्री श्याम सुंदर के स्पर्श को इन्होंने अपने कंधे पर ले रखा है अन्यथा इनका श्याम सुंदर से आलिंगन करने का कोई भी विचार नहीं है और उसका अनुसंधान भी नहीं उसको नोटिस भी नहीं कर रही है कि शाम सुंदर हमको छू रहे इसका नोटिस नहीं है नोटिस कर रही है किसको ध्यान है शिवप्रिया जी के क्या बात चरण आ गजब ये गजब सखियों की स्थिति है कि शाम सुंदर के साथ में मिलन करते हुए भी निज सुख का स्पर्श नहीं निज में न्याय भाव कभी नहीं केवल मात्र तो सखी भावी एक मात्र तो विराजमान है दोबारा सुन लें कदा सुमन किंकणी रास के समय शिवप्रिया जी को श्वेत जो वस्त्र है उनको धारण कराया श्वेत वस्त्र श्वेत ही साब श्रृंगार धारण करा करके विराजमान है परम सुंदर कमल सरी के चरण उन कमल सदी के चरणों में अलग तक न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है अलता उसके ऊपर सुंदर बिछवा बीछुआ। बिछवाओं के ऊपर सुंदर जो पदपत्र माने बिछुआ के ऊपर आने वाले जो कि कहीं चरण के साथ में जुड़े हुए हैं गुल्फ के साथ में बंधे हुए हैं वो पदपत्र जो है वो पदपत्र विराजमान है रास के समय पदपत्र और हस्तपत्र पत्र ये विराजमान हैं अन्य स्थिति में नहीं है राष्ट्र नृत्य में शोभा में ये दोनों श्रृंगार माने हथफुल और चरण फूल ये दोनों नृत्य में तो सांगता से करने में श्रृंगार की पूर्णता में विराजमान है परंतु तो मिलन काल में शैया का शयन काल में इनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कहीं श्याम सुंदर के कोमल श्रेयंग में कहीं नहीं लग जाए अड़े नहीं ऐसे कोमल जो श्रृंगार हैं उनको शयन के समय और विचित्र जो अद्भुत श्रृंगार हैं उन अद्भुत श्रृंगारों को धारण करें मणि भी सबकी सब, सब दिव्य हैं और दिव्य होने के कारण ये मणि श्याम सुंदर के श्रेयंग में कभी अड़ेंगी नहीं कभी पीड़ा नहीं देंगे परम कोमल होकर के जिनमें चमक तो पूरी है परंतु तो परम कोमल होकर के ये मणि विराजमान है दिव्य मणि उन चरणों के ऊपर सुंदर शिवप्रिया जी ने साठ धारण की है साठ के ऊपर सुंदर घुंग जो नूपुर हैं वो नूपुर धारण किए और नूपुर के ऊपर जेहर वो जेहर अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर कटी उस पर सुंदर लहंगा जरदारी का श्वेत वो शोभा को प्राप्त हो रहा है और क्षीण कटी के ऊपर सुंदर हीरा की ही बंधन और उसके ऊपर सुंदर कोथनी वो धारण कर कर रखी है श्री श्री हस्त में अंगूठा में अंगवट जिसमें अपनी छवि और प्यारे की छवि को भी अंगवट में देखा जा सके तो अंगूठा में जो आरसी है चरणों में नूपर में अनोट और हाथ में आरसी इनको धारण करके विराजमान है और अंगूठी जो है उन अंगूठियों में सब अंगलियों में अंगूठी धारण करते हुए विराजमान परंतु मिलन काल में अंगूठी नहीं है वो कहीं श्रम प्रदान करेंगे श्याम सुंदर को पदपत्र उसके नीचे पहुंची पहुंची के साथ में हस्त पद पत्र, पत्र, पत्र जो है वो जुड़े हुए हैं और उसके नीचे पहुंची पहुंची के ऊपर सुंदर चूड़ी हीरा की धारण की है जिनके बंद रूप में हीरा के ही बंद हैं जो के मगर के मोहरे के हैं और आगे जो कड़ूरा धारण कर रखा है का वह नहार के मोड़े का कड़ा अपूर् से सुशोभित हो रहा है फिर जो कमल नाल सजी की भुजा, उस कमल नाल सजी की भुजा के ऊपर सुंदर श्री प्रिया जी ने बाजूबंद धारण कर रखा है उस बाजूबंदी के नीचे दोनों ओर चंदन की सुंदर चित्रांश पत्रावली सखियों ने अपूर् से सुशोभित किए है श्री प्रिया ने सुंदर अतरों धारण किया रखा है और उस अथरो माने अंतर् जो कि अतर में डूबा हुआ है ऐसे उस अतरो अंतर वस्त्र को धारण करके उस अंतर वस्त्र के ऊपर सुंदर कंचुक जो कंचुकी है वो कंचुकी ब्लाउज कंचुकी उसको धारण करके बिराजमान लो उस कंचुकी के ऊपर जो वक्षस्थल शोभा को प्राप्त हो रहा है उसमें सखियों ने सुंदर चित्राम पत्रावली रचना की है कंठ में कंठश्री धारण की हुई है कंठश्री धारण करके वृक्ष के ऊपर सुंदर जो था चढ़ार उतार के जो हार हैं उन हार को और आभूषण उनको धारण करके विराजमान है कटी में सुंदर निवी और निवी के ऊपर जो किंकि वो किंकि शोभा को शोभा को प्राप्त हो रही है कंठ में कंठश्री और कंठश्री के ऊपर सुंदर जो ग्रावेड़ माने बाहर वो कंठ के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है नीचे सुंदर मालाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं कान में श्री कृष्ण कृष्ण कथा श्रवण करने की उत्कंठा ही कान में कुंडल बन करके विराजमान बन करके विराजमान है सुंदर आधार पान करने की जो अभिलाषा है वही गजमुता बन करके नाशका में विराजमान है और सखी रहो ने चूग जो है उनके ऊपर सुंदर शाम बिंदु उनका अंकन करके नजर नहीं लग जाए परंतु तो दुग्न नजर लगे <laughs> जो श्याम बिंदु शुभ के ऊपर अंकित की है उसकी अपूर्व शोभा कमल सरी के नयन जहां सुख सरी की सुंदर नासिका और फड़कते हुए ओठ श्री कृष्ण मिलन की ही अभिलाषा में फड़कते हुए जो ओठ हैं वे अपूर्व से शिवप्रिया के विराजमान हैं अलकावली बिथुर करके झुक करके झूम करके, करके जब नाशका के कांटे की के साथ में आती हैं और वहांती हैं और शिवप्रिया जब अपनी कन्नी उंगली से उनको ऊंची करती हैं तो उस समय पुरुष देखो अवला की बल राश कहलाती है ये अवला परंतु बल की राशि होकर के विराजमान श्री जो अलकावली आ रही है वे श्याम के मन को हरण कर रही है सखी कह रही है अरी सखी देख श्याम कैसे विमोहित होते हुए जा रहे हैं इस अलकावली को जल्दी से दूर कर श्याम के मन नयन रूपी मछली को पकड़ने के लिए ये अलकावली कहीं मत्स्य बंधनी काटा बन करके विराजमान है जो श्याम के कमल मछली सनी के नेत्रों को बरबस बांध लेंगे बशीभूत कर लेंगे और उस समय यदि प्रिया यदि अपनी कन्नी उंगली से अपने उसे केश को कान के ऊपर चढ़ाती हैं तो भुजमूल प्रकट जब होते हैं तो श्याम सुंदर और भी मोहित हो जाते हैं सखी कहती है रहने दे रहने दे ये तो उल्टा और गजब हो गया <laughs> हम कह रही थी श्याम सुंदर मोहित हो रहे हैं इसलिए अलका इन अलग को ऊंचा सरकाले, परंतु यहां पर उल्टा बिम्ब हो रहा है और गजब हो रहा है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है ऐसा जहां अलकावली के अपूर्व शोभा श्री मस्तक के ऊपर जहां मानो काम यंत्र ही अपूर्व से बिराई मांग सिंदूर की अपूर्व बिंदु और उसके नीचे जो श्याम बंदनी वो श्याम बंदनी अपू से सुशोभित हो रही है श्री मस्तक के ऊपर सुंदर जो शीश फूल वो शीश फूल और उसके साथ में जुड़ी हुई जो बंदनी वो श्री प्रिया जी के अपूर् से शोभा को प्राप्त हो रही है जो केशों के सहारे श्री ललाट के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है और जिसमें मोती फे हुए हैं मोती के गुच्छा जो कि पृष्वे की आभा को कहीं प्रकट करते हैं पसीने की आवा को प्रकट करते हैं परंतु जब वास्तविक उत्पन्न होते हैं भावजन उस समय उन मोतियों की आभा भी फीकी पड़ जाती फिर सुंदर जो मोती मांग वो श्रीमस्तक के ऊपर सुशोभित है जैसे केशों का समूह एक है परंतु उसको ही कहीं आस्वाद के लिए सखी गणों ने दो भाग में बांटा ऐसे ही प्रेम तत्व एक है परंतु उस प्रेम तत्व को ही आश्रय विषय रूप में मानो दो भागों में बांट दिया गया है और उसके बीच में जो प्रेम हित तत्व है वो हित तत्व ही प्रेम तत्व ही कहीं मुक्त मंग के रूप में मोती की मांग के रूप में वह अपूर् से सुशोभित हो रहा है जो केश उनके ऊपर सुंदर धम्मिल विराजमान है बैनी विराजमान है और केश में पुष्प भी गुथे हुए हैं और धम्मिल भी अपूर्व से गुथा हुआ है ऐसे धम्मिल की शोभा से युक्त केश की अपूर्व शोभा और उसके ऊपर सुंदर जो लज्जा रूपी ओलनी वो ओलनी आप धारण करके विराजमान है वो उलनी उनकी फौरन की शोभा वह अपूर्व है लहरा की जो लहकार उस लहकार की शोभा अद्भुत हो करके विराजमान तो लहरा की लहकार जो उलनी उसकी उलन वो अद्भुत होकर के विराजमान ऐसी शिवप्रिया जी जब आप विराजमान आज नीति बनी शिवाधिकार नागरिक अपूर्व उनकी शोहा विराजमान है और उसमें कमल दक्षिण भुजा दाहिनी भुजा में कमल को लेकर के भुजा जो भुजा सखी है वो श्री, के, श्री हस्त के ऊपर श्री कंधे के ऊपर सखी के गलवैया देकर के सखी के कंधे के ऊपर रख करके श्री शाम से मिलने के लिए ये बड़भाग्नि चली हुई चली जा रही है अविसार के लिए जा रही है तो ंकणी वलय सुमणि से बनी हुई किंकडी हैं वे सत्माने चमक रहे हैं महामधुर मंडलास रासोत्सव और महामधुर जो मंडल में श्री रास का मंडल है उस रास मंडल में बिलास रासोत्सव विलास रास को प्रकट करते हुए नृत्य की विभिन्न भंगिमाओं को प्रकट करते हुए शिवप्रिया विराजमान है अपीत कंठप्रिया जी की अभिलाषा के प्यारे मैं तुम्हारे उस नृत्य कौशल का, का दर्शन करना चाहती हूँ जहां पर तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो और मेरी सखियों के साथ में भी नृत्य कर रहे हो शिवप्रिया की इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही श्री श्याम सुंदर सखीगण शिव जी के यूथ उन सखी के कंधे के ऊपर भी हाथ रख करके विराजमान हैं परंतु बृहत भुज गृह कंठ हम श्याम के कंठ से युक्त कंठ से युक्त होकर के विराजमान हैं फिर भी हमारा अनुसंधान श्याम के स्पर्श पर नहीं है हमारा अनुसंधान श्री प्रिया की अपनी जो स्वामी हैं उन स्वामी के सेवा के ऊपर ही है परम निज रसेश्वरी ज जो भावोल्लास उस भावोल्लास या सखे भाव उस सखे भाव के रस में ही हमारा एकमात्र ध्यान है ऐसे चरण लक्ष्मीक्षिवराधिक हम आपके चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए विराजमान हैं आगे कह रहे हैं यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मै जन्मते जन्म प्रीति रकारे यदुण की स्वात्यंत मे गोपेन्द्रात्मजीवन प्रणी तुष्य तुष्यतो सेवा का फल सेवा ही है ये एक निष्कर्ष कि सेवा का फल कोई दूसरा नहीं है सेवा अपने आप में ही पुरस्कार है तो सेवा ही सुख है ये जो कहा सेवा ही सुख है उस तो सेवा सुख को सेवा ही सुख है इसका ही यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि योद्यन गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जुर्मतम श्री गोविंद की कथामृत को सुन करके मेरा चित्त जो डूबा उस चित्त को डूबने का परम फल क्या है इस कथा श्रवण का परम फल कोपेन्द्रात्मे जीव श्री राधिका तुष्यतु श्री राधिका का संतोषी है रसकों ने कहा पद उठे पर्दा उठे जब पद का गायन किया जाता है तो पद नहीं है मन पर्दा उठता है ये रसकों के जो पद हैं, ये रसकों के पद नहीं हैं, रसकों की वाणी नहीं है ये मानो एक नेत्र हैं, जो कि हमको उस लीला का दर्शन कराते हैं पद के माध्यम से वे रसिक जन हमको नेत्र ही प्रदान करते हैं इसलिए पद उठे पर्दा उठे रसकों की महावाणी जो दिव्यवाणी है वो दिव्यवाणी मानो पद नहीं वो उनके हृदय से स्फुर्त हो रहा है मानो पर्दा ही उठ रहा है और लीला का दर्शन करा सो so, वाणी श्री हरिदास की जनन बनाए श्री ध्रुगदास की जनन बनाए नैन श्री ध्रुगदास की जो वाणी है उसके विषय में कहा गया कि ये नेत्र है जनन बनाए नैन ये साक्षात नेत्र ही है णी के माध्यम से नेत्र की प्राप्ति होती है उनकी वाणी को सुनकर के तो तब गोविंद को कथा सुधा रस में चेतो माया जिम्भतम मेरा चित्त जिम्भतम माने गोता खा रहा है अब यहां गोविंद के अर्थ को कहीं सीमित करते हुए गोविंद का अर्थ होगा गाह इंद्रियाणी रक्षकत्विंदती श्री प्रिया जी की जितनी भी इंद्री हैं उन सबों के जो रक्षक होकर के विराजमान उनका नाम गोविंद है तो निकुंज बिलास में रास विलास में गोविंद शब्द का जी को अर्थ है वो गोविंद शब्द का अर्थ गो गाय गोवर्धन वहां पर न होकर के श्री प्रिया उन प्रिया के श्रियंग प्रिया के इंद्री उनके ही जो रक्षक पालक होकर के विराजमान हैं उनका नाम गोविंद है यह गोविंद कथा श्री प्रियालाल का जो अपूर्व विलास सुख उस विलास सुख में के सुधा रस हृदय सुधा रस में चेतु माया जिम्रतम मैंने अपने चित्त को जिम्मतम माने डुबो दिया जब डुबोया तो जैसे जो खाया है वो डकार आएगी ऐसे ही इन सखियों ने जो कुछ भी खाया है रसकों ने जो कुछ भी खाया है उसी की डकार उनकी वाणी के माध्यम से प्रकट होता है जम्रतम जम्रतम माने जमाई उनकी डकार तो श्री गोविंद की लीला कथा में मेरा चित्त जो डूबा है वह डूवा चित्त ही कहीं वाणी के रूप में सामने प्रकट हुआ और वाणी के रूप में जब प्रकट होता है तो हम सभी के अनधिकारियों के सामने भी वो लीला खुल जाती है पद उठे पर्दा उठे वो पर्दा उठ जाता है यद बात तद गुण कीर्तनार्चन विभूषाध्य दिनम प्राप्त तो मैंने जो कृष्ण कथा श्रवण की भक्ति में प्रवेश होगा श्रवण से नाम श्रवण से ही भक्ति में प्रवेश होगा दीक्षा के द्वारा नाम दीक्षा के द्वारा ही भक्ति में प्रवेश होता है तो श्रवण जो है वो भक्ति में प्रवेश करने का मुख्य प्रथम द्वार है अब उनके गुण कीर्तन अर्चन विभूषाध्याय दिनम प्राप्त श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन किया जो सुना उसका ही कीर्तन किया और अर्चन और विभूषा अर्चन करते हुए माने वैदिक जो अर्चन है उसको करते हुए वेद का सहारा लेकर के और जहां भाव का अर्चन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो अर्चन और अर्चन हुआ वैदिक और पाद सेवन हुआ रसात्मक तो अर्चन और विभूषा आदि से दिनम प्राप्तम जो प्रतिक्षण मैं व्यतीत हो रहा हूं दिनम का मतलब है प्रतिक्षण प्रतिक्षण दिन का प्रत्येक भाग जो मैंने श्री कृष्ण अर्चन करते हुए गुण कीर्तन और अर्चन करते हुए जो व्यतीत किया यद्यपि प्रीति अकार तत्पुरी जनेशु मैंने जो जो भी श्री भक्तजनों की सेवा की हो और उनके साथ में प्रीति की है आतंत की तेनते जिस प्रीति से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है अत्यंत की जो प्रीति की अत्यंत अत्यंत हृदय की जो प्रीति की उस प्री, प्रीति करने पर भी इन सब का फल क्या चाहती हूं इन सब का फल है गोपेंद्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री गोपेंद्र श्री श्याम सुंदर उनके जीवन की प्रणयनी जो राधिका है श्री ब्रिजेंद्र नंदन उनकी प्यारी श्री राधिका वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों तो अपने सारे साधन का फल यही है कि श्री राधिका की प्रीति की मुझे प्राप्ति हो यहां एक अद्भुत बात यह दुरूपल कर रहे हैं कि पुष्ट मार्ग में रागन का मार्ग में साधन ही साध्य है एक बार श्री हर जी से किसी ने पूछा कि पुष्ट मार्ग की परिभाषा बताइए हरराय जी ने उत्तर दिया कि जहां साधन ही साध्य हो जाए उसका नाम है पुष्ट मार्ग एक परिभाषा दी तो रागान मार्ग में जो श्री प्रियालाल की सेवा की जा रही है सेवा भी कैसे ईश्वर समझ करके नहीं लौकिक सद्बंध भाव से जो पारिवारिक लोक का जो बंधभाव है उस बंध भाव से जो श्री श्याम श्यामचुंदर की सेवा की जा रही है उस सेवा में लौकिक सदभाव की सेवा में जो सेवा उनको सुख मिले या सुख ही परिणाम है यदि मेरी सेवा से प्रियालाल को सुख नहीं मिल रहा है तो उस सेवा का कोई मूल्य नहीं वो सेवा बिल्कुल इन वो गई वो कहीं गई आई वो व्यर्थ है यदि सेवा के द्वारा प्रियालाल को सुख मिल रहा है तो यही सेवा का फल है तो पुष्ट मार्ग में साधन ही फल है साधन ही साध्य है तो जहां साधन साध्य दो अलग अलग वस्तु नहीं है वहां उसका नाम रागनगा मार्ग है तो यहां पर कहने हैं मैंने जो गोविंद की कथा सुधा सुनी और उसमें चित्त को जिम्रतम चित्र को जब पूरा डुबाया तो जैसे जो खाया है वही डकार आएगी ऐसे ही वाणी के रूप में जो शब्दावली मेरे मुख से प्रकट हुई वह शब्दावली ही कहीं लीला का अन्य लोगों को भी आस्वादन कराने वाली है पद उठे पर्दा उठे और कीर्तन अर्चन विभूषाध्याय दिनम प्राप्यतम श्री राधा गोविंद के मदन मोहन के गुणों का कीर्तन और उनका जो शास्त्रीय विधि से भी अर्चन किया गया और जो विभूषण इत्यादि उनको किए गए दिनम और प्रतिदिन ऐसा किया एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन ऐसा किया तो दिनम का तात्पर्य सविरा तत्पीत अकारी और मैंने उनके प्रियजन भक्तिजनों के साथ में रसकों के साथ में जो आत्यंत की प्रीति की अर्थात उस प्रीति के अलावा अन्य कोई दूसरी वस्तु को नहीं चाहा तेन गोपेंद्र जीवन प्रणयनी ऐसे मेरे सारे साधन के द्वारा श्री गोपेंद्र आत्मज जी, उनकी जीवन प्रणयनी अपने प्राणों से भी श्री गोपेन्द्र गोपेन्द्र को जो ज्यादा प्यारे हैं ऐसी का वे मेरे ऊपर कृपा कर रहे तो साधन ही साध्य बन करके जहां विराजमान है और वस्तु में कोई अंतर नहीं है में अंतर है साधन अवस्था में सेवा जो की जा रही है उसमें स्वाद नहीं मिल रहा है परंतु जहां सेवा करने में स्वाद की प्राप्ति हो जाए उसी का नाम प्रेम है जब तक स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक साधन अवस्था है जब स्वाद प्राप्त होने लगे और प्रतिक्रिया के रूप में जब सेवा प्राप्त हो हृदय में जो प्रेम है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रिएक्शन के रूप में जहां कोई चेष्टा हो चेष्टा करके प्रेम को प्राप्त करना यह है साधन और जो प्रेम है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कोई चेष्टा हो उसका नाम है फल तो देवा नाम देवान गुणलिंगान आनश कर्मणाम सत्विक मनसर वृत्ति स्वाभाविक अनिमित्ता भागवती भक्ते ही सिद्धि गढ़ी गरी ऐसी श्री कपिल जी भक्ति की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि देवानाम गुणलिंगान नाम। देवान नाम जितनी भी इंद्री है कर्मेन्द्रीय इंद्रिय और अंतकर्ण तीन प्रकार की इंद्रिय तो कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रिय और अंतकर्ण ये तीनों प्रकार की इंद्रियां देवानाम गुणलिंगान जो श्याम सुंदर के गुणों का ही स्मरण कर रही हैं अनुश्रमिक कर्म ये आए कहां से अनुश्रमिक माने श्री गुरुदेव के द्वारा जो मंत्रोपदेश नाम मंत्र हमको प्राप्त हुए अनुश्रमिक माने काम के द्वारा श्रवण करके जो वस्तु प्राप्त हुई आनुश्रमिक कर्मणाम तब तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किए गए कर्म इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनके माधुर्य का आस्वादन और अंतकरण के द्वारा उनके माधुर्य के आनंद का आस्वादन ये तीनों जो किए गए इनका इनमें यदि प्रयासपूर्वक ये किए जा रहे हैं तो उसका नाम है साधन भक्ति कृत साध्या भवे साध्य भावा सा, साधना विधा कृति माने इंद्रियों के द्वारा तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जो प्रयासपूर्वक किया जा रहा है उसका नाम हुआ साधन भक्ति परंतु तो जहां हृदय में प्रेम जब परिपक्व हो गया है तब प्रतिक्रिया के रूप में रिएक्शन के रूप में वे कर्म ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया और अंतकरण ये तीनों प्रकार की इंद्रिया जहां कोई चेष्टा कर रही हैं उसका नाम है प्रेम तो साधन भक्ति में और प्रेम भक्ति में अंतर नहीं है वस्तु तो एक है हम कृष्ण नाम ले रहे हैं प्रेम उत्पन्न करने के लिए महामंत्र कर रहे हैं परंतु जब प्रेम उत्पन्न हो गया उस समय मिलन की शीतकार के रूप में और विरह की आह के रूप में जहां कृष्ण नाम निकले उसका नाम है प्रेम तो नाम एक ही है परंतु एक नाम साधन के लिए किया जा रहा है दूसरा नाम प्रतिक्रिया के रूप में रिएक्शन के रूप में सामने आ रहा है कार्य के रूप में सामने आ रहा है तो यहां पर उसी कार्य के रूप में श्री कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त हो इसके लिए श्री प्रधान जी प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतु मैया जन्मतम मैंने कृष्ण की कथा सुनी और सुनने पर जमाई के रूप में डकार के रूप में जो कृष्ण वाणी जो वाणी साहित्य जो उनकी गुणानुवाद मेरे मुख से प्रकट हुए उसका परम फल क्या है कि श्री राधिका तुष्यतु राधिका प्रसन्न हो इसी प्रकार उनके गुण कीर्तन अर्चन और उनकी सेवा इत्यादि करते हुए दनम प्राप्तम मैंने अपने जो प्रत्येक क्षण को दूर किया उसका भी परम फल क्या है उसका भी परम फल है कि श्री राधिका मेरे ऊपर कृपा करें तत्क प्रीति अकार्य तक प्रिय जनशु और श्री रसिक जन, जो जन है रागानुगा जन है उन रागानुभाजनों के साथ में मैंने जो प्रीति की आतंक की प्रीति की आतंकी का तात्पर्य है आशता शून्य ज्ञान कन्द्र से अनाद्रत उसका नाम है आतंकी अत्यंत जो प्रीति की जिसमें कोई दूसरी मिलोनी नहीं है मिलावट नहीं है ऐसी आतिथ्य की जो प्रीति की वो प्रीति गोपेंद्रत्म जीवन प्रणनी उस प्रीति का फल यही है कि श्री राधिका जो श्याम सुंदर की परम परम प्यारी हैं उन राधिका के दास में मेरी स्थिति हो श्रीमंद महाप्रभु का आविर्भाव ही अनर्थरी भक्ति अर्थात श्री राधिका दास में ही भक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमंद महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और आगे कह रहे हैं रहो तस्या यसा, पुत्रया पूर्ण प्रणय यदि लभे तदा किम किम च ृष्हास प्रणयूर्त सुधिमीशेन श्याम्रिय मिलन यत्न अति यहाँ सारी मिलोनियों को दूर कर रहे हैं एक शब्द का वैष्णव साहित्य के रस साहित्य के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया मिलोनी रहित मिलोनी मिलोनी का मतलब है कोई एडल्ट्रेशन मिलावट और वो मिलावट क्या है वो नुकुंज में जिस समय विराजमान है श्री शाम श्यामचंदर प्रिया जी उस समय ना उनको नंदभाव का ध्यान है ना गैयाओं का ध्यान है ना सृष्टि का ध्यान है न कोई भक्त मुझे पुकार रहा है इसका ध्यान है उनका ध्यान है एकमात्र श्री श्यामा के चरणों में और कहीं ध्यान नहीं है बोले फिर और काम कहां चल रहे हैं बोले राजा सारी चिंता अपने दिमाग में नहीं रखता है उसका अपना जो सिस्टम है वो सिस्टम अपने आप काम करता है ऐसे श्री श्याम का जो ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य शक्ति अपने आप काम कर रही है जब निकुंज में विराजमान है तो निकुंज में सारी मिलोनियों से दूर होकर के उनका एकमात्र ध्यान केवल मात्र ध्यान श्री प्रिया जी के चरणों में महावर लगाने में ही है कहीं दूसरी जगह उनका ध्यान नहीं यह रस की रीति है तो रहो दास्यम तस्या किमप वृष्मानु असहा पुत्र्या बोल कल मुझे एकांत में दास्य मिलेगा एकांत दास का मतलब है कि अंतरंग क्षणों में श्री प्रिया जी के अंग की श्री लाल जी के अंगों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे कम मिलेगा कि यहां प्रिया लाल को मेरे कारण कोई संकोच है नहीं अन्यथा वे ओठ ठ होकर झांकी झरोकों में दर्शन देंगे जैसे बिहारी जी देते हैं पर्दा आया और पर्दा लग गया क्योंकि उनका पूरा ध्यान लगा हुआ है उनकी अभिलाषा है कहां? मिलन में और यदि जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उनको आना तो है तो कृपा कर रहे हैं तो कृपा करने के लिए दर्शन दे रहे हैं परंतु दर्शन में ज्यादा उलझेंगे नहीं क्योंकि उनका अपना अंतरंग हृदय व फसा हुआ है वह अटका हुआ है शिवप्रिया के माधुरे में शिवप्रिया जी का श्याम सुंदर के में, इसलिए रहो कब वो अवसर होगा कि हमसे पर्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़े बल्कि एकांत में भी एकांत क्षणों में भी मैं श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान हूं रहोदास्यम रह माने एकांत जो कॉन्फिडेंशियल जो पोजीशन है उस समय भी राह की स्थिति में भी श्री प्रिया जो है उन प्रिया के दास्य को ही मैं ग्रहण करूं एकांत स्थिति में भी मैं प्रिया का दास्य ग्रहण करूं कि मैं वरी ब्रषवानुरीय श्री ब्रश्वानु ब्रुष्वानु कैसे हैं भ्रुषवानु बाबा बोले ब्रिज वरीय ब्रज में जो श्रेष्ठ होकर के विराजमान है ज के राजा होकर के जो विराजमान है वरीय श्रेष्ठ होकर के वहां विराजमान है उनकी पुत्र उनकी पुत्री होकर के विराजमान और राजा की पुत्री कहकर के अनेक अनेक गुण जो प्राप्त हैं शीलता सज्जनता कलात्मकता सारे गुण वे श्री किशोरजी में श्री विश्वानंदिनी में सहज रूप में ही विराजमान है पूर्ण प्रणय रसमूर्त यज लभे वे राधिका पूर्ण प्रणय रस की मूर्ति है तो यदि दास्यम यदि लभे उन श्री राधिका के दास्य को मैं किसी प्रकार प्राप्त कर सकूं तो ये मुझे दासी की सर्वथा सार्थकता होगी तदा नक किम धर्मई उस समय धर्म क्या कहता है इसकी मुझे क्या चिंता जब बड़ी वस्तु को प्राप्त कर लिया तो छोटी वस्तु अपने आप छूट जाएंगी तथा धर्म में तब धर्म माने जिनके द्वारा अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति होगी मैं जहां हूं वहां से ऊंचा पहुंचू यह हुआ अभ्युदय निश्रेष माने परम परम नित्य सुख की प्राप्ति यह निश्चेष हुआ निशेष माने स्थायी सुख परमानेंट जो सुख है उसकी प्राप्ति हो और उन्नति का तात्पर्य है जहां हम हैं वहां से अधिक ऊंचे निर्वाध स्थिति पर पहुंचे ये हो गया अभ्युदय तो हमको इस धर्म की जो अभ्युदय और प्रदान करता है उस धर्म की आवश्यकता नहीं है किम सुरगणई हमको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब स्वर्ग ही प्रलय काल में नष्ट हो जाएगा तो स्वर्ग के निवासियों का क्या होगा तो किम सुरगणई जब स्वर्ग ही अस्थायी है तो देवता भी अपने आप स्थायी होंगे इसलिए देवताओं की भी हमको आवश्यकता नहीं है किम और हमको विधि ब्रह्मा के सुख की भी आवश्यकता नहीं है किम ईशेनो जगत का विनाश करने वाले जगत को लय करने की सामर्थ्य जिनमें विराजमान हैं, उन ईश की भी हमको आवश्यकता नहीं है सारी वस्तुओं के भय से मुक्त होकर के श्याम्रिय मिलन में कह रहे हैं सुंदर के के साथ में मिलन स्वयं मिलने का जो प्रयास है उसकी भी हमको आवश्यकता नहीं है स्वयं मिलन की जो आवश्यकता है उसकी भी आवश्यकता नहीं है और श्याम प्रिय मिलन यम सुंदर से प्रियाजी को मिलाने का दौती कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी प्रीति सहज है श्री उज्जवल में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री प्रियालाल की जो प्रीति है वह सहज है अभियोगा, विषयता संबंधात् अभिमानता सात तत्व विशेषत्वात् उपमाता और स्वभावता छह वस्तु जो हैं क्षय वस्तु नहीं है केवल लीला के लिए है आस्वादन के लिए है वे मूल कारण नहीं है अभियोग अभियोग का मतलब है कि श्री ललताजी ने दू, दूतीपना करके श्याम सुंदर के पास में राधिका का अभिजार कराया ये क्यों लीला का आस्वादन है तत्वतः ललता कारण नहीं है इनका स्वाभाविक प्रेम छह वस्तु कारण नहीं है सातवीं वस्तु स्वभाव प्रेम जो है वह कारण है तो प्रियालाल में जो प्रीति है वो स्वाभाविक होकर के विराजमान ऐसा रूप समझी वर्णन कर रहे हैं अभियोग आत्मा ने अभिसार अभिशा विषयता मान श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको सुनकर के सुन करके उनके रूप का दर्शन करके उनका स्पर्श करके उनके कहीं रस का अ प्रसाद का को ग्रहण करके प्रियाजी में प्रीति उत्पन्न हुई यह भी केवल कहने सुनने की बात है लीला के लिए है अभियोगान विषयता विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय ये कारण नहीं है अभियोग विषयता संबंधात एक गांव की रहने वाली है परस्पर बालक बनने की प्रीति है लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूट है जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है कि बालक पने का लड़काई का प्रेम है लाल का हमारा प्रेम है वो कैसे छूट सकता है तो संबंध के कारण एक गांव के रहने वाले हैं ये भी केवल कहने की बात है श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह स्वाभाविक है तो अभियोगात विषयता संबंधात् अभिमानता अभिमान के कारण स्वकीय पर जो अभिमान है इसके कारण श्याम सुंदर से प्रीति है यह भी केवल कहने सुनने की बात है इनका प्रेम सहज है सात तत्त विशेषत्वा श्याम सुंदर का आज विशेष श्रृंगार है प्रिया जी का विशेष श्रृंगार है इसलिए प्रीति हो रही है यह भी कहने सुनने की बात है श्रृंगार उसका कारण नहीं है उपमा था, उपमा के कारण क्षति वस्तु हुई उपमा उपमा के कारण प्रीति है कि मेघ का दर्शन करके श्याम सुंदर की उन्हार देख करके मेघ जैसी कितनी सुंदर क्रांति है कमल की शोभा का दर्शन करके नेत्र कमल जैसे हैं ऐसे उपमा के कारण प्रीति हुई हो यह भी कहने हमको किम धर्म ही? हमको धर्म से कोई मतलब नहीं है किम विधना विधाता सुरगण इनसे भी कोई भी मतलब नहीं है किमी शेनो न ब्रह्मा शिव इनसे कोई मतलब है श्याम प्रिय मिलने यत्न ही अपिक और शाम सुंदर को मिलाने का जो प्रयत्न है माने ये छो चीजें प्रयत्न के द्वारा उपलक्षण से छो चीजें आ गई अभियोग विषय अभियोग विषयता संबंधात संबंध सम्मंध, अभिमान शाम सुंदर का श्रृंगार और उपमा ये छो जो वस्तुए वस्तुए केवल दिखाने के लिए हैं स्वाभाविक है ऐसे श्री राधिका के दास स्वाभाविक दास्य को कब हम ग्रहण करते हुए विराजमान होंगे ऐसे हे श्री किशोरी जो आप हमारे ऊपर विशेष रूप से कृपा करें लाली लाल की जय यहां पर श्री राधिका दास्य इसकी ही स्थापना की गई कि राधिका दास श्री रामनाथ दास गोस्वामी यही कहते हैं कि मदीशा नाथत्यम ब्रिजवनेश्वरी अपना अभिमान रखेंगे मैं राधिका की दासी हूं जीवन का लक्ष्य है युगल की सेवा मनोश्री मदन मोहन लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय